एक खुदगर्स देव कदीम जमाने की बात है एक शहर के बीचोंबीच एक किला था जो काफी सालों से खाली पड़ा था कोई भी उसके अंदर नहीं रहता था लोगों का ये मानना था कि उस किले में एक देव रहता है मगर इतने सालों में किसी ने भी उसे मरहला आंखों से देखा नहीं था کیا تم نے اس قلعے میں رہنے والے دیو کے بارے میں سنا ہے؟ مجھے لگتا یہ سب افوائیں ہیں۔ ہمیں ان پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ہم میں سے کسی نے کبھی بھی دیو کو آس تک دیکھا ہے؟ نائی نائی۔ آہ نائی۔ ہمیں بس اس جگہ کی خوبصورتی کو سرانا چاہیے، ناکہ ان افوائوں پر دھیان دینا چاہیے۔ تو پھر اس باگ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ किले की सहन में एक बहुत ही खूबसूरत बाग था, जो बहुत खुशबूदार था। महादराख, फल, परिंदे और तितलियां भी मौजूद थी। हर रोज इस बाग में बच्चे आकर खिला करते। वो बाग बच्चों के लिए बड़ा ही हिपाज़ती और पसंदीदा हुआ करता था। वहाँ बच्चे हमेशा नया-नया खेल खेलते। तितलियों के पीछे � मैं उसे पकड़ता हूँ। पर उसे समय के पकड़ना कहीं चोट न पहुँचे। नहीं पहुँचेगी। वो बाग जन्नत की तरह खूबसूरत था। और एक दिन देव अपने किले से बाहर निकला। वो अपने खूबसूरत और हरे भरे बाग को देखकर बहुत खुश हुआ। हाँ, मेरा खूबसूरत बाग ये खुदरती मनाजिर से खूब नवाजा हुआ है। میں اہاں رہ کر خوش ہوں یہ دوپہر کی بات ہے جب دیو اپنے قلعے میں سونی کیلئے جا رہا تھا تب بچے وہاں کھیلنے نہیں آئے تھے دیو کو وہاں کا سکون بہت پسند تھا پر جب شام ہوئی دیو شورو گل سے پریشان ہو تھا بچے ہمیشہ کی طرح وہاں شام کو کھیلنے آگئے دیو کو اکیلے رہنا پسند تھا اس کو یہ قطعی نہیں پسند تھا کہ اس کی خلوت میں کوئی خلل پیدا کرے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ با जैसे ही देव बाग में दाखिल हुआ, वहाँ पर खेलने वाले बच्चे उसे देखकर खौफजदा हो गए। वो वहाँ चीखने लगे, चिल्लाने लगे और भागने लगे। हर कोई उस देव को छुपकर दूर से देख रहा था। देव को बहुत घुसा आया कि इतने सारे बच्चे उसके बाग में खेल रहे हैं। चले जाओ यहाँ से नन्हे शैतानों ये मेरा बाग है तुम्हारा नहीं समझे सारे बच्चे वहां से जल्दी भागे और अपने घरों में घुस जाओ फिर देव अपने किले में दाखिल हो गया और वहां की जगा का सुकून हासिल करने लगा देव फिर से सो गया बच्चों ने समझा कि देव वहां से चला गया और वो अपने आप को बाग में आने से रोक नहीं पाए बच्चों बच्चे फिर से डर कर वहाँ से भागे। तब से देव अपने बाग पर हर पल नजर रखने लगा। ऐसी निगरानी कर रहा था कि उसे रातों की नींद भी नसीब नहीं हो रही थी। आधी रात में उसने देखा कि दरक का पौधों से भरा गुच्छा टूट कर जमीन पर गिर पड़ा। उसे इस हादसे के पीछे की वजह समझ नहीं आई। अगली सुबह देव न बच्चे गुस्से से लाल हुए देव को देखकर हौंसदा हो गए। देव ने फिर किले की दीवारों को ऊंचा करने का फैसला किया। ऐसा करने के बाद देव अपने किले में बिल्कुल तन्हा रह गया। अब कोई भी उस बाग में खेलने नहीं आ पाता था। देव कितना खुदकर्ज निकला? कोई तन्हा अकेले कैसे लूट उठा सकता है? ये � हम तभी उसे ये पूछ सकते हैं जब वो हमें अंदर आने दे। देव को तवील वक्त तक सोनी की आदत थी। जब भी वो जागता अपनी खिड़की से बाहर खूबसूरत गार्डन का नजारा करता और खुश होता। पर उसने देखा कि दर्प की कुछ तहनिया लगातार जमीन पर गिर रही है। उसने सोचा, कुछ दिनों में हालात बेहतर हो � जैसे ही बहार आएगी, फिर से मेरा बाग फूलों से भर जाएगा। वो सर्दियों के मौसम में खिड़की से ये देख रहा था कि उसका बाग दिन-ब-दिन खुश और खुश होता जा रहा है। मुझे मौसम का इंतजार है, जो मेरे बाग को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बना देगी। बाहर का मौसम आया और चला गया, बाग वैस अब बाग में कोई भी फूल नहीं बचा, कोई परिंदा और तितलियाँ भी वहाँ अब नहीं आती। देव बहुत गमगीन हो गया। मेरा बाग पहले की तरह खिला हुआ क्यों नहीं? क्यों कुदरत ने मुंह फेर लिया मेरे इस खूबसूरत बाग से? कहीं कुदरत मुझसे नाराज तो नहीं, पर मुझसे नाराज क्यों हो सकती है वो? देव दिन रात बस यही सोचता था। अब वो अपने अकेले पन से तंग आ गया था। फिर एक सुबह जब कुछ बच्चे चुपके से बाग में दाखिल हो गए और खेलने लगे कि देव ने उन्हें अचानक देख लिया। देव उन बच्चों पर गुस्सा हो गया और भागकर उनके पास आया, उन पर चिल्लाने लगा। सारे बच्चे फिर से हौंसला होकर वहां से भाग खड़े हुए, सिवाय ए वो बहुत ही रो रहा था तुम यहां क्या कर रहे हो मेहरबानी करके मुझे मत मारो मुझे जाने दो मैं यहां फिर नहीं आऊंगा क्या मैं लोगों को मारता हूं नहीं तो मैं बुरा इंसान नहीं हूं नहीं हूं नहीं मैंने आज तक किसी को नहीं मारा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तुम रोना बंद कर दो मुझे मेरे आने से पहले तुम यहां क्या कर रहे थे? मैं इस दरक पे चढ़ना चाहता था, पर चढ़ नहीं पाया। ओ, ऐसा क्या? मैं मदद करता हूँ। देव ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर दरक की टहनी पर बिठा दिया। तुम अपने दोस्तों को बुला सकते हो और यहाँ खेल भी सकते हो। देव ने उस बच्चे के चेहरे पर हंसी देखी। उस बच्चे ने अपने दोस्तों को भी बाग में आने का इशारा किया। बच्चे खेलने आ गए और देव अपने खेले के अन्दर जाने के लिए मुड़ गया। तब उसने देखा कि एक नन्हा पौधा उगाया, जिस पर कुछ फूल भी खिले हुए थे। वो उनको देकर हैरान हो गया। ये देखकर � और कुछ ही दिनों में वो बाग फिर से हरा-फरा हो गया जैसे कि वो पहले था। देव अपने कले की खिड़की से ये सारा नजारा रोज़ देखता। वो समझ गया कि बाग की खूबसूरती कहां छुपी थी।